वेदांतसार अध्याय चार अत्र इति शोणोधावती वाक्यवत अजहलक लक्षणा अपि न संभवती यहाँ तत्वमसी में लाल दौड़ता है वाक्य के समान जिसमें लाल रंग के साथ एक घोड़े को जोड़कर अर्थ निकाल लेते हैं अजहत लक्षणा भी संभव नहीं है तत्र शोर्ण गुण गमन लक्षणस्य लक्षण से वाक्या विरुद्धवात्त्यागेन तद, तद आश्रय लक्षणया आस्वादीलक्षण या तद्विरोधपरिहार संभवात् अजहतक्षण संभवती वहां लाल रंग के साथ गति दौड़ना रूप अर्थ विरोधी होने के कारण उस लाल रंग को न त्याग कर उसके आश्रयभूत घोड़ा आदि में लक्षणा लेने से उस विरोध का परिहास परिहार होना संभव है इस कारण यहां अजहत लक्षणा संभव है अत्रतु पर अपरोक्ष आदि विशिष्ट चैतन्य एकत्वस्य वाक्यार्थस्य तद अपरित्यागेन एक विरुद्धवात्त्यागेन यस्य यहाँ अर्थस्य लक्षित्वे लक्षितत्वे अपि तद् विरोध परिहार अजहलक्षणा नव परंतु यहाँ तत्वमसी में परोक्षता तथा अपरोक्षता आदि गुणों वाले चैतन्य के एकत्वरूप वाक्या में विरोध होने के कारण उसके अर्थ को न त्याग कर अन्य जो कोई अर्थ लक्षणा से गृहित होने पर भी उपर्युक्त विरोध दूर करना संभव नहीं है अतः यहां यहाँ लक्षणा भी संभव नहीं है न च नत्पद वर्थ विरुद्ध अंशपरितगेन अंश, अंश अंतर तत्पदार्थं तत्पदार्थं वा लक्ष्यतु, अतः कथम प्रकार अंतरेण भागलक्षण इति वाच्यम्। ऐसा भी कहना उचित नहीं है कि तत् या तव शब्द अपने अर्थों के विरुद्ध परोक्षत्व और अपरोक्षत्व अंशों का परित्याग कर दूसरे अविरुद्ध अंश से युक्त तव पदार्थ चैतन्य का या तत्पदार्थ चैतन्य का बोधन कराए अतः प्रकारांतर से जहां भाग लक्षणा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है एक पदेन स्वार्थ अंश उभय लक्षणया असंभवात पदातरेण तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनः प्रतीति अपेक्षा अभावात् क्योंकि एक शब्द के द्वारा अपने विरुद्ध आंशिक अंश का परित्याग और साथ ही दूसरे अर्थ की उपलब्धि दोनों में लक्षणा होना संभव नहीं है इसके अतिरिक्त दूसरे शब्द से उस अर्थ का बोध होने में फिर से लक्षणा के द्वारा उस अर्थ के बोध की अपेक्षा नहीं करती तस्मा यहा सोय दैवदत्तवाक्यम तदर्थों वा तत्काल एक विशिष्ट विशिष्टदत्त लक्षणस्य वाक्यार्थस्य वाक्या अंशो विरोधा तत्काल, एतत्काल, विशिष्ट, एकशिष्टअश परित्यज्य, अरुद्ध देवदत्त, अंशमात्र लक्ष्य तथा तत्वसी वाक्य पदार्थों वा परोक्षत्व अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधा विरुद्धपरोक्षव अपरोक्षविष्ट अंश परित्यज्य अविद्धम अखंड चैतन्य मात्र लक्ष्यति अतएव जिस प्रकार यह वही देवदत्त है यह वाक्य या उसका अर्थ तत्ल तथा एक तत्कालूपवाक्या के अंश में अंतर्विरोध होने के कारण इसमें से तत्काल और एतत्काल विशिष्ट विरुद्ध अंश को त्याग कर अविरुद्ध देवदत्त अंश मात्र को ही प्रदर्शित करता है उसी प्रकार तत्त्वमसी वाक्य या उसका अर्थ अपने में परोक्षत्व अपरोक्षत्व आदि गुणों वाले चैतन्य के साथ एकत्व रूप वाक्यार्थ में अंश से विरोध उपस्थित होने के कारण विरुद्ध परोक्ष अपरोक्षव गुणों वाले अंशों का त्याग करके अविरुद्ध अखंड चैतन्य मात्र को ही परिलक्षित करता है